पातंज योग क्या हो जाने पर योगी के कार्य बंद हो जाते हैं क्योंकि कोई भी काम बिना की अवस्था के नहीं हो सकता उत्तर नहीं बिना कर्म के कोई शरीरधारी नहीं रह सकता श्रीमद् श्रीमद गीता अध्याय तीन न ना कर्मणाम अनारंभात नैष्कर्म पुरुषोष्णुते न तो संसनादेव सिद्धि समिगछति मनुष्य न तो कर्मों के न करने से निष्कर्मता को प्राप्त होता है क्योंकि कर्मों का न करना भी एक प्रकार का सकाम कर्म है और न कर्मों को त्यागने मात्र से स्वरूप स्थिति रूप सिद्धि को प्राप्त होता है न ही अपि क्षण अभी जातुतिष्ठ्यकर्मकृत कार्यते ते ह्यवश कर्म सर्व प्रकृति क्योंकि कोई भी पुरुष किसी काल मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता निसंदेह सभी पुरुष प्रकृति से उत्पन्न हुए गुणों द्वारा परवश हुए कर्म करते हैं कर्मेंद्रिया संयम्य य आस्ते मनसास्मरण सा स्मरण इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार उच्यते जो मूढ़ बुद्धि पुरुष कर्मेंद्रियों को हठ से रोककर इंद्रियों के भोगों का मन से चिंतन करता रहता है वह मिथ्याचारी अर्थात दम्भी असंयमी कहा जाता है क्योंकि उसकी इंद्रियाँ वास्तव में संयमित नहीं होती यस्विंद्रिया मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेंद्रिय कर्मयोगम असक्त स विशिष्यते और हे अर्जुन जो पुरुष मन से इंद्रियों को वस में करके अनासक्त हुआ कर्मेंद्रियों से कर्म योग का आचरण करता है वह श्रेष्ठ है नियतम कुरुकर्मत्व कर्म ज्यायोष कर्मण शरीर यात्रा चे न प्रसिद्ध्येद कर्मण तू शास्त्र विधि से नियत किए हुए स्वधर्म रूप कर्तव्य रूप कर्म को कर क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है तथा कर्म न करने से तेरी शरीर यात्रा भी सिद्ध नहीं होगी कर्म करते रहना ही जीव शरीर का स्वभाव है हट से कर्म छोड़ देना शरीर का दुरुपयोग और अज्ञान है यज्ञाथात कर्मण्यत्र लोको यम कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौनते युक्त संगह समाचार यज्ञ अर्थात आसक्ति रहित निष्काम भाव से सब प्राणियों के कल्याणार्थ अथवा अपनी भोग निवृत्ति के लिए ईश्वर निमित्त किए हुए कर्म के सिवा अन्य कर्म में लगा हुआ ही यह मनुष्य कर्मों द्वारा बंधता है इसलिए हे अर्जुन आसक्ति से रहित हुआ उस परमेश्वर के निमित्त कर्म का भली प्रकार आचरण कर